उसके चार सेवक थे चील चील भेड़िया लोमड़ी और चीता दूर-दूर तक उड़कर समाचार लाती चीता राजा का अंगरक्षक था सदा उसके पीछे पीछे, पीछे चलता लोमड़ी शेर की सेक्रेटरी थी भेड़िया गृह मंत्री था उनका असली काम तो शेर की चापलूसी करना था इस काम में चारों माहिर थे। इसलिए जंगल के दूसरे जानवर उन्हें चापलूस मंडली कहकर पुकारते थे शेर शिकार करता जितना खा सकता उतना खा कर बाकी अपने सेवकों के लिए छोड़ जाया करता था उससे मजे में चारों का पेट भर जाता एक दिन चील ने आकर चापलूस मंडली को सूचना दी भाइयों भाइयों सड़क के किनारे मैंने एक ऊट को बैठे हुए देखा, देखा, देखा, है। देखा, देखा, देखा है भेड़िया चौक पड़ा ऊँट किसी काफिले से बिछड़ गया होगा चीते ने जीप चटकाई हम शेर को उसका शिकार करने को राजी कर लें तो कई दिनों तक हम दावत उड़ा सकते हैं लोमड़ी ने घोषणा की तो फिर ये काम मेरा रहा लोमड़ी शेर राजा के पास गई और अपने खबर दी है कि एक और सड़क किनारे बैठा है मैंने सुना है कि मनुष्य के पाले जानवर का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है उसका तो स्वाद ही कुछ निराला होता है महाराज बिल्कुल राजा महाराजाओं की काबिल आप यदि आज्ञा दें तो आपके शिकार का ऐलान कर दूं महाराज शेर लोमड़ी की मीठी मीठी बातों में आ गया और चापलूस मंडली के साथ चील द्वारा बताई गई जगह पर पहुंचा वहां एक कमजोर सा ऊंट सड़क किनारे नि बैठा हुआ था उसकी आंखें पीली पड़ चुकी थी उसकी, उसकी हालत, हालत देखकर देख शेर, शेर ने पूछा क्यों भाई तुम्हारी, तुम्हारी ये हालत तुम्हारी तुम्हारी कैसे, कैसे हो गई? ऊंट कराहता हुआ बोला हाँ, क्या, क्या बताऊं जंगल, जंगल के राजा, के राजा? आपको, आपको नहीं पता, नहीं पता। ये इंसान कितना निर्दयी होता है मैं एक ऊंटों के काफिले में एक व्यापारी का माल ढोकर ले जा रहा था रास्ते में मैं बीमार पड़ गया माल होने लायक नहीं रहा और और उस व्यापारी ने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया आप ही मेरा शिकार कर दीजिए और मुझे मुक्ति, मुक्ति दे दीजिए दे दे महाराज ऊंट की कहानी सुनकर शेर को बड़ा दुख हुआ अचानक उसके दिल में राजाओं जैसी उदारता दिखाने की जोरदार इच्छा हुई शेर ने कहा ऊंट तुम्हें कोई जंगली, जंगली जानवर नहीं मारेगा मैं तुम्हें अभय देता हूँ तुम हमारे साथ चलोगे और हमारे साथ ही मिलकर रहोगे चापलूस मंडली के चेहरे लटक गए भेड़िया फुसफुसाया। ठीक है ठीक है हम सब ना बाद में इसे मरवाने की कोई न कोई तरकीब निकाल ही लेंगे फिलहाल शेर का आदेश मानने में ही हमारी भलाई है इस प्रकार ऊट उनके साथ जंगल में आ गया कुछ ही दिनों में हरी घास खाने व आराम करने से ऊट स्वस्थ हो गया शेर राजा के प्रति वह ऊट बहुत, बहुत कृतज्ञ हुआ शेर को भी ऊट का निस्वार्थ प्रेम और भोलापन भाने लगा ऊट के तगड़ा होने पर शेर की शाही सवारी ऊट के ही आग्रह पर उसकी पीठ पर निकलने लगी वह चारों को पीठ पर बिठाकर चलता एक दिन चापड़ूस मंडली के आग्रह पर शेर ने हाथी पर हमला किया दुर्भाग्य से वह हाथी पागल था शेर को उसने सूंढ से उठाकर पटक दिया शेर उठकर बच निकलने में सफल तो हो गया पर उसे चोट बहुत लगी शेर लाचार होकर बैठ गया शिकार कौन करता कई दिनों तक न शेर ने कुछ खाया और न ही सेवकों ने आखिर कितने दिन भूखा रहा जा सकता है लोमड़ी एक दिन बोल ही पड़ी हद हो गई ये तो हमारे, हमारे पास, पास एक पास मोटा, मोटा ताजा ऊंट है, है और हम है कि भूखे मर रहे हैं चीते ने भी ठंडी सांस भरी, भरी। क्या, क्या करें? शेर ने उसे अभय दान जो दे रखा देखो है देखो तो देखो तो ऊंट की पीठ का कुबड़ कितना बड़ा हो गया है चर्बी ही चर्बी भरी है उसमें तो भेड़िए के मुंह से भी ला टपकने लगी और वह बोला ऊँट को मरवाने का यही अच्छा मौका है दिमाग लड़ा कर कर हमें कोई तरकीब सोचनी होगी लोमड़ी ने धुर्त स्वर में सूचना दी तरकीब तो मैंने सोच रखी, रखी है हमें मिलकर एक नाटक करना पड़ेगा, पड़ेगा। सब लोमड़ी की तरकीब सुनने लगे योजना के अनुसार चापलूस मंडली शेर के पास गई। सबसे पहले चील बोली महाराज आपका भूखे पेट रहकर मरना मुझसे देखा नहीं जाता है आप, आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए महाराज लोमड़ी ने उसे, उसे धक्का दिया, दिया। चल है था, था, था, था, तेरा, तेरा मांस तो महाराज के दांत में फंसकर ही रह जाएगा महाराज आप, तो आप तो मुझे खा लीजिए भेड़िया बीच में ही कूद पड़ा तेरे शरीर में बालों के सिवा कुछ और रखा भी है महाराज मुझे अपना भोजन बनाएंगे? अब चीता बोला नहीं नहीं, नहीं भेड़िये का मांस खाने लायक नहीं होता है मालिक आप, आप मुझे खाकर खा अपनी भूख शांत कीजिए चापलूस मंडली का नाटक, नाटक बड़ा अच्छा था अब ऊंट को तो, तो, तो कुछ, कुछ कहना ही पड़ा, पड़ा। और वह बोला नहीं महाराज आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कीजिए मेरा तो जीवन ही आपका दान दिया हुआ है मेरे रहते आप भूखो मरे मैं ये मैं नहीं, नहीं होने, होने दूंगा, दूंगा। चापलूस मंडली तो, तो यही चाहती थी सभी एक स्वर में बोल, बोल पड़े हाँ हाँ हाँ महाराज यही ठीक रहेगा और महाराज अब तो ऊँट खुद ही, कह, ही कह, कह रहा है चीता बोला महाराज आपको यदि संकोच हो रहा हो तो हम इसे मार दे महाराज चीता व भेड़िया एक साथ ऊट पर टूट पड़े और इस तरह ऊट मारा गया इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि चापलूसों की दोस्ती हमेशा खतरनाक होती है अभी आप सुन रहे थे आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की प्रेरक कहानियों में से एक कहानी चापलूस मंडली वाचक स्वर भारती परिमल